स्थान यात्मने वानुपर्यति दर्शुते सुचात्मानं न ततो विजुप्तस्ते दर्शुगर्वाने गोताने यात्मने वानुपर्यति दर्शुभुदेशतामानं तो ततो न विजुप्तस्ते ततो न है है ततो ना। ना तो। ना ततो न है यात्सर्वभूतेषु चात्मानं क्ष ऐसा पाठ है, है, है इसका परच्छेद देखेंगे यहाँ सर्वाणी भूता आत्मनि अनुप्यति यू सर्वाणी भूता आत्मनि अनुप्यति सर्वभूत आत्मा ना आत्मान तथा <coughs> जो, जो तो सर्वाणी तो, भूतानी सभी प्राणियों को आत्मनी आत्मन कर दे परमात्मी जो अथवा ऐसा यह तुम जो तो परमात्मन आत्मन एव आत्मनी आत्मन एव कदेद क्या होगा भूतानी आत्मनि एव अनुपस्थिति अन्य क्या, क्या करेंगे आत्मनी सर्वाणी भूतानी अच्छा भी है एवं आत्मनि एव सर्वाणी भूतानी अनुपस्थिति जो तो परमात्मा में ही सभी प्राणियों को देखता है परमात्मा में ही अथवा तो कही है की जो तो सभी प्राणियों को परमात्मा में ही देखता है सभी प्राणियों प्रमात्मा जो सभी प्राणियों को परमात्मा में ही देखता है ऐसा वो समझ देखता है मतलब समझता है सभी प्राणियों को परमात्मा में ही समझता है मतलब क्या हुआ कि सभी प्राणी परमात्मा में ही स्थित है ऐसा समझता है क्या सभी प्राणी परमात्मा में कौन स्थित है कौन स्थित है किसने परमात्मा तो, तो प्राणी तो व्याप्त नहीं है ना नहीं तो प्राणी व्याप्त करते ही नहीं है ना? परमात्मा प्राणियों में रहकर प्राणियों को व्याप्त करता है प्राणी उसमें रहकर व्याप्त करते है क्या तो व्याप्त नहीं है ये मतलब हुआ कि जो सभी प्राणियों को परमात्मा में ही स्थित समझता है न सभी प्राणी परमात्मा में ही स्थित है ऐसा समझता है ठीक है सभी प्राणियों को परमात्मा में स्थित समझता है तो यहाँ जो अनुपस्थिति है ना इसका मतलब है इसका निरंतर चिंतन करने की बात है यहाँ पर निरंतर समझना मतलब निरंतर चिंतन करते रहना है ना तो सभी प्राणी परमात्मा में ही स्थित है ऐसा निरंतर ध्यान करता रहता है निरंतर ध्यान करता रहता निरंतर अनुसंधान करता रहता है ये मतलब होगा एक बार समझने मतलब निरंतर यही ध्यान करता रहता है क्या की सभी प्राणी परमात्मा में ही स्थित है जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है ना तो सब कहा स्थित है परमात्मा में सब के आधार रूप से परमात्मा को प्राणी परमात्मा में स्थित है ऐसा निरंतर ध्यान करता रहता है निरंतर चिंतन करता रहता है यह मतलब है ना निरंतर चिंतन करता रहता है और देखना सर उत्मानम और सभी प्राणियों में परमात्मा को स्थित समझता है सभी प्राणियों को सभी प्राणियों में है ना यहाँ पर और सभी प्राणियों में भूत प्राणी और सभी प्राणियों में परमात्मा को स्थित समझता है या सभी प्राणी परमात्मा में स्थित है ऐसा निरंतर ध्यान करता रहता है सभी प्राणियों में निरंतर सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा का निरंतर ध्यान कर करता रहता है सभी प्राणियों में स्थित हो हाँ परमात्मा समझता ना, को समझता है परमात्मा नहीं नहीं नहीं ये अनुपस्थिति जो जो मंत्र में जो शब्द है वही बोलो यहाँ व्याप्त ऐसा शब्द नहीं है अनुपस्थिति है ना सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा का हाँ व्याप्त लगाना तो इसलिए लगाइए कि सभी प्राणियों में रहने वाले परमात्मा का सभी प्राणियों में व्याप्त होकर रहने वाले परमात्मा का ऐसा कर सकते कुछ ना सभी प्राणियों में रहने वाले परमात्मा का सभी प्राणियों में व्याप्त होकर रहने वाले परमात्मा का निरंतर ध्यान करता है है ना? सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा को देखता है मतलब सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा का निरंतर ध्यान करता है लग गया? तो देखना दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में कौन किस्म स्थित है और दूसरे वाक्य में सभी प्राणियों में परमात्मा स्थित है तथा नीजगुप्स तथा नीज गुप्त अच्छा वह याद है ना या करता। जो जो तो क्या तो वह कभी भी घृणा नहीं करता है वह कभी भी घृणा नहीं, हाँ, नहीं करता है या तो निंदा नहीं करता है ऐसा मतलब हुआ या निंदा नहीं करता या ना तो तथा गर्थ है उस कारण तथा क्या हुआ उस कारण वह ना बीजुपय का अर्थ है कभी भी निंदा नहीं करता है कभी भी निंदा नहीं करता है। नहीं करता है मतलब निर्णय नहीं करता है सब यह सोचा है ऐसा यहाँ पर रख दिया है निंदा करना बहुत दोष है कहते है ऐसा महात्मा की जो व्यक्ति निंदा करता है न तो जिसकी निंदा करता है उसे पापों को ले लेता है ये हम लोगों का बहुत बड़ा दोष है कि निंदा करते है तो निंद व्यक्ति के दोष से निंदा करने वाले चाहिए। तो ये बात सही है दूसरे को दोस्त देखने से क्या होता दोस है दोस्त जाते हैं दोस्त का चिंतन ये देखेंगे लग जाएगा तो इस प्रकार तो जो है ना ये साधना की विधि है जो उपासना करते हैं ना तो उपासना की एक विधि ही भी सभी प्राणियों को परमात्मा में देख है बहुत बड़ा उपासना है बहुत बड़ी भक्ति है ये देखना एवं सर्वस्व ब्रमात्मक मुक्तरणी का ये इस प्रकार संपूर्ण जगत का ब्रह्मात्मकत्व कहा गया संपूर्ण जगत का क्या था का मंत्र क्या था सभी के अंदर है सभी के बाहर तो जो सभी के अंदर रहेगा ना नियंता तो अंदर के, अंदर अंदर और बाहर जो है वो कैसे रहेगा व्याप्त होकर रहेगा थोकर कैसे रहेगा थोकर। और व्याप्त होकर के रहेगा व्याप्त होकर के कौन रहेगा ब्रह्म अब उसमें होने से कैसे है नियंत्रण है ना तो नियंता जिसमे व्याप्त होकर के रहता है वह वस्तु ब्रह्मात्मक होती है नियंता नियंत्रण करने के लिए शासन करने के लिए जिसमें व्याप्त होकर रहता है वह वस्तु कैसी होती है, है।, तो है ब्रह्म आत्मा नियंत्रण जिसका आत्मा का नियमता अनियंत्रण करने वाला वो वस्तु में सभी कहते हैं तो जो कहते हैं न तीन तत्व है चेतन अचेतन और ब्रह्म है ना तो दो वस्तु में कैसी हो जाएंगी पर नहीं thief, he, तो नहीं है ये ब्रह्मात्मक है ब्रह्म के द्वारा नियंत्रित है या तो ये ब्रह्म का सबीर ब्रह्म के शरीर इस प्रकार सभी ब्रह्मत्मा कौन है सब ब्रह्मत्मा कौन है तो ब्रह्मात्मक किसका होगा सबका होगा तो मतलब इस प्रकार सब का मतलब संपूर्ण जगत का ब्रह्मत्मकत्व कहा गया संपूर्ण जगत का इसके अनंतर तद विदा ब्रह्मात्मकत्व सर सब सब्सूर्ण का परामर्श होता है पूर्व का बोलभ होता है जैसे, जैसे देखना दशरथ अयोध्या के राजा थे उनके चार पुत्र थे तो उनके से क्या दशरथर सब्सपुर तो तो का ही बोधक होता है तो पूर्व में ब्रह्मात्मक आ गया है ना तो यहाँ पर क्या होगा ब्रह्मत्मकत्व को जानने वाला विदाकर से जानने वाला इसके पश्चात ब्रह्मात्मकत्व को जानने वाले का त्मकत्व को जाने वाले जानने वाले के ब्रह्मात्मक को जानने वाले का ब्रमात्मक का ब्रह्मत्मक ज्ञा का विजय सबसे ब्रह्मात्मक के ज्ञाता का आप प्रयोजन कहते हैं ब्रह्मात्मक के ज्ञाता का आप क्या कहते हैं प्रयोजन कहते हैं मतलब फल है न ज्ञानी को प्राप्त होने वाला आप प्रियोजन कहते हैं ज्ञानी को को जो जानता है क्या जानता है को किसके ब्रह्मत्मकत्व को समझ संपूर्ण जगत के ब्रह्मत्मकत्व को जानने वाले का अब प्रियोजन करते फल कहते हैं तो ये फल किसको प्राप्त होगा वाले को तो क्या फल यहाँ पर बताते हैं ना नहीं करता है ये बुजुर्ग अब या वर्तमान वर्तमान फल को कहते हैं है अब अथवा वर्तमान है ना वर्तमान फल को कहते हैं तो मतलब इसका क्या है कि एक प्रत्यक्ष फल तो यही हो जाएगा वो निंदा नहीं करता प्रत्यक्ष फल हो गया है न और अप्रत्यक्ष फल तो क्या है साधना में वृद्धि भगवत प्राप्ति एक बहुत बड़ा फल क्या है निंदा नहीं करना निंदा मुँह से नहीं करना और मन में भी वैसा भावना आना है ना एक बहुत बड़ा दोष है मुश्किल है प्रयास करना चाहिए चलिए लग जाएगा अब ब्रह्मात्मक ज्ञानी को अब की ज्ञानी को प्राप्त होने वाला वर्तमान फल कहा जाता है ठीक है औतरणी का थी है आत्मान विषु यहाँ पर यह तू क्यूँ क्यों आया है तो भाष्यकार कहते हैं ब्रह्मविद महात्म विशेष घोषणाए ब्रम्ह व्यता की है ना ब्रह्म व्यता के महात्म विशेष को सूचित करने के लिए के विशेष महत्व को सूचित करने के लिए महत्व मतलब महिमा ब्रह्म व्यता की जो महिमा है वो दूसरे महिमा के समान है क्या इसलिए महत्व विशेष कहा गया है नम्ह व्यता के महत्व विशेष को सूचित करने के लिए इस मंत्र में ठीक है तू बंद पहले भी कर सकते है न तो ये जो है ब्रह्म व्यता की महिमा को सूचित करता है वैसे बता सकते हैं यहाँ ब्रह्म शब्द किसका बोध है बोधा के ब्रह्मत्म परमात्म का ब्रह्मत्म ब्रह्मवेदता मतलब ब्रह्मत्मक जानने वाले की महिला विदेश को सूचित करने के लिए क्यों पहले क्या कहा गया था सब का ब्रह्मात्मक कहा गया अब तक विरा से क्या लेंगे फिर आप ब्रह्मत्म तो यहाँ भी ब्रह्म शब्द किसका बोधा होगा ब्रह्मत्मत्वासका बोधा होगा ब्रह्मात्मक ब्रह्मात्मक का लेगा है ना धन लेना जगत के ब्रह्मत्मकत्व को जानने वाला या ब्रह्मात्मक जगत जानने तो को, को, तो तो को जानने वाला एक ही बात है ब्रह्मत्मक कौन है तो ब्रह्मात्मक तो किसका तो ब्रह्म ब्रह्मविद करना ब्रह्मात्मक को जानने वाला मतलब ब्रह्मात्मक जगत को जानने वाला ब्रह्मात्मक साधारण मनुष्य जगत को स्वतंत्र जानता है कैसा जानता है स्वतंत्र जैसे ये घट है पट है मैं तो ऐसा सबको स्वतंत्र समझता है ज्ञानी स्वतंत्र समझता है ज्ञान सबको ब्रह्मात्मक समझता है घट को समझता है तो घट के अंतरात्मा ब्रह्म को भी समझता है साथ में को समझता है क्या घट ब्रह्म के अरिम पट को समझता है तो पट को समझने के साथ साथ तो उसके अंतरात्मा ब्रह्म को भी समझता है जिस जिस किसी भी व्यक्ति को सेवक को स्वामी को देखता है तो उसके उसके साथ साथ उसके अंतरात्मा ब्रह्म को भी देखता है स्वतंत्र तो देखता तो है हाँ तो क्या है ब्रह्मात्मक जगत को जानने वाला है स्वतंत्र जगत को जानना क्या है अच्छा नहीं है ना बंधन का कारण है और ब्रह्मात्मक जानना बंधन का कारण है क्या ये ऐसा हो जाएगा ब्रह्मात्मक ब्रह्मात्मक ज्ञानी है ना ब्रह्मात्मक ज्ञानी ब्रह्मत्मक को जानने वाले की महिमा विशेष को सूचित करने के लिए सूची में तू सबसे आया है लगेगा सर्वाणी भूतानी किंतु जो परमात्मा में ही स्थित सभी प्राणियों को देखता है है ना अच्छा तो अब यहाँ पर सर्वाणी भूतानी से क्या लेना है तो कहते हैं वास्तुकार ब्रह्मी सावराम प्राणी ब्रह्मा आदि से लेकर इस था सभी ब्रह्मा आदि से लेकर हाँ ब्रह्मा ले लो महादेव ले लो आदि सभी देवता ले लो मनुष्य ले लो पशु पक्षी ले लो लोवर कौन हो वृक्ष वृक्ष लगाए है जंगम हो गए चलने वाले जड़ क्या कहेंगे ये शरीर क्या है जड़ जड़ है ऐसा तो वृक्ष शरीर जड़े तो मनुष्य शरीर भी जड़े गए ना तो जंगम कर्त होता है चलने वाले खबर तो कर्त क्या होता है, है।, है न चलने वाले हालांकि दोनों जगह क्या है या चेतन विशेष चेतन है वृक्ष में भी चेतन है ना वृक्ष में चेतन जीव है और उसमें भी क्या है परमात्मा परमात्मा है ना और इस शरीर में भी चेतन यू है उसमें क्या है परमात्मा है खबर जंगम यही है चलने वाला न चलने वाला शरीर शरीर है उसमें भी शेषण बैठा है ना अंदर और देखिए तो ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणियों को परमात्मा में ही स्थित समझता है लगेगा अब यहाँ पर आत्मनी सब आया था ना नहीं। तो आत्मनी करके परमात्मी किया जाए परमात्मा किया जाए हुआ अपना प्रत्येगात्मा जीवात्मा से कर लिया जाए दो बातें आती है ना आत्मा से परमात्मा को सकते हैं जीवात्मा को भी ले सकते हैं इसको लेना चाहिए है? तो कहते है कि यहाँ पर कोई जैसे आत्मा शब्द आया है ना यदि साथ में जीव शब्द जुड़ा होता तब परमात्मा को ले पाते क्योंकि फिर संकोच का हेतु हो जाता ना जीव लगा हुआ कैसे अत्र आत्म शब्द वाक्य मिला अत्र आत्म शब्द इस वाक्य की समाप्ति में क्या है अत्र अत्र आत्म शब्द संकोच का अभाव अर्थ स्वभाव्या सर्वांतरात्म विषय है है ना अत्र आत्म शब्द सर्वा अंतरात्म विषय यहाँ आत्मसब्द सभी की अंतरात्मा को किसे करता है मतलब यहां पर आत्म सभी की अंतरात्मा को किसे करता है मतलब सभी के अंतरात्मा ब्रह्म को कहता है, कहता है? किसको कैसा है सभी तो के अंतरात्मा परमात्मा को कहता है आत्मसब्द किसको कहता है जीव को कहता है क्यूँ नहीं कहता है तो इसमें तीन कारण है संकोच का अभाव एक कारण दूसरा कारण प्रकरणार्थ तीसरा कारण क्या हुआ अर्थ स्वभावान तीन कारण हो गया ना क्या अर्थ स्वभाव ऐसा होगा तीन कारण है संकोच का अभाव मतलब संकोच के हेतु का अभाव होने से संकोच के हेतु का अभाव होने से लग जाएगा कि हेतु का अभाव होने से संकोच के हेतु का हाँ जैसे देखे ना ये जो आत्मा शब्द बनता है ये आपली व्याप्त धातु से बनता है आपली मतलब जो व्याप्त व्याप्ती अर्थ में आपली धातु है है उससे बनता तो होता है आपकी आत्मा जो व्याप्त करके रहता है जो व्याप्त करके सब में रहता है उसे क्या कहते हैं आत्मा तो सब में व्याप्त करके कौन रह सकता है परमात्मा परमात्मा ही अर्थ है इसका और जीवात्मा अर्थ कब हो सकता है यदि संकोच का हेतु कोई होता संकोच का हेतु कोई होता मतलब यदि यदि कहते हैं ना इसी में रहने वाला आत्मा एक शरीर में रहने वाला आत्मा एक शरीर में रहने वाला इतना शब्द जुड़ जाए तो परमात्मा ले पाएंगे तो संकोच का हेतु क्या हुआ एक शरीर में रहने वाला ये एक शरीर में जो परमात्मा नहीं एक शरीर में ही रहने वाला ऐसा ही कहा जाए एक शरीर में ही रहने वाला परमात्मा जी ऐसा कहा जाए तो संकोच का हेतु क्या हो गया वाक्य हो गया संकोच का हेतु आपके हो गया है एक शरीर भी कह सकते एक शरीर भी कह सकते ना है ना वो भी कह सकते आप तो अब ध्यान ना की यहाँ पर संकोच के हेतु कोई नहीं है ना नहीं। तो संकोच के हेतु यदि होता तो उसका क्या हो सकता था और संकोच का हेतु नहीं है तो क्या होगा इसका आत्मसब्द का आत्मशब्द सभी के अंतरात्मा परमात्मा को विषय करने वाला है मतलब आत्मशब्द सभी के अंतरात्मा परमात्मा का बोधक है सभी के अंतरात्मा परमात्मा का है बोधक हो येगा ठीक है अब क्यों इसमें हेतु क्या है कि संकोच के हेतु का अभाव होने ऐसी ठीक है तो जो किसको उसका संकोच का हेतु नहीं है तो व्याप्त तो होकर के रहने वाले को कहेगा लग जाएगा व्याप्त उसे बनता है और एक हेतु हुआ दूसरा हेतु है प्रकरणात् प्रकरण के कारण प्रकरण देखो ईशा वास्तवर ईश कहा गया है ना क्या कहा गया है ईश का प्रकरण है ईश मतलब परमात्मा है कि जीव है तो मतलब प्रकरणात करवा की परमात्मा का प्रकरण होने से परमात्मा के प्रकरण में आत्मा सब आएगा तो किसको कहेगा परमात्मा परमात्मा के प्रकरण में आया हुआ पर्मार्ण पर्मार्ण को आत्मा शब्द कौन कौन कहेगा के प्रकरण में आया हुआ है आया तो परमात्मा का प्रकरण होने से आत्मा शब्द किसको कहेगा परमात्मा को और परमात्मा का प्रकरण कैसे मालूम होता है आपको ईशावा परमात्मा का प्रकरण शुरू हुआ है न ईद शब्द है ना ईट ही सौ तो यहाँ पर ईट का प्रकरण है ईद का ईसा ईश्वर का प्रकरण है ना लग जाएगी पंक्ति प्रकरणार्थ का हुआ कि यहाँ पर परमात्मा का प्रकरण होने से ए, इस प्रकरण में पढ़ा गया आत्मा शब्द परमात्मा का बोध है अच्छा और क्या हुआ तीसरा हेतु क्या अच्छा। अर्थ तो। स्वभाव अर्थाव स्वभाव स्वभाव अच्छा अर्थ का स्वभाव देखना अब देखना यहाँ पर अर्थ का स्वभाव देखना सर्वाणी भूतानी ये पर आए है ना हैं hmm. सर्वाणी hmm. भूतानी इस प्रकार सभी प्राणियों का निर्देश किया गया है hmm. किसका निर्देश किया गया है सभी, सभी प्राणियों का ठीक है, है? Hmm. अब ध्यान देना कि सभी प्राणियों को किसमें देखना है आत्मा किसमें देखना है आत्मा ठीक है अब आत्मा शब्द के अर्थ आत्मा परमात्मा दोनों हो सकते हैं तो जीव में सभी प्राणी दे सकते हैं ना तो जीव में सभी प्राणियों के न रह सकने से भी यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ है बल्कि क्या है अर्थ होगा परमात्मा अर्थ होगा तो अर्थ का स्वभाव मतलब सर्वभूत शब्द का जो अर्थ है ना सर्वभूत शब्द का जो अर्थ है ना नहीं।, नहीं या तो ऐसा करना नहीं मतलब आत्मा ही एव अनुपस्थिति आत्मा शब्द का जो अर्थ है तो इसको कैसे बताऊंगे आपको बल्कि ऐसा समझना अर्थ का स्वभाव है ना तो अर्थ का स्वभाव का मतलब का जो अर्थ है ना वो स्वभाव से ही तो नहीं एक मिनट ऐसे समझना सर्वभूत शब्द का जो अर्थ है ना सभी प्राणी सर्वभूत शब्द का क्या है सभी प्राणी तो उसका आधार उसका आधार कौन होगा परमात्मा जीव होगा उसका आधार परमात्मा ही तो अर्थ के स्वभाव से या ऐसा लगा लो यहाँ पर कि सभी भूतों का आधार देखता है है ना तो आत्मा शब्द का जीवात्मा लेंगे तो सभी भूतों का आधार, आधार जब और जब परमात्मा लेंगे तो सभी भूतों का आधार हो जाएगा तो यहाँ आत्मा शब्द का ये अर्थ ले लो की आत्मा शब्द के अर्थ के स्वभाव से वो आत्मा शब्द का जो अर्थ है वो अपने स्वभाव उस उस अर्थ का ही स्वभाव ऐसा है वो अर्थ का ही और असुविधा होगी तो, तो कल फिर बता देंगे है ना कल फिर आपको बता देंगे चिंता नहीं करना यहाँ पर आत्मा शब्द संकोच के हेतु का भाव होने से तथा ईश्वर का प्रकरण होने से और अर्थ स्वभाव से किससे अर्थ स्वभाव से सभी के अंतरात्मा ब्रह्म का ही भोजक है सभी के अंतरात्मा ब्रह्म का ही भोजक है अच्छा। क्योंकि पर ध्यान देना जो सब भूत का जो आधार होगा ना वो जीव से ही ही होगा होगा होगा सब भूत का जो आधार वो जीव से अन्हीव अन्हीव अन्हीव अच्छा। फिर बोलेंगे कोई असुदा हो भी सकता तो। है अब देखिए यहाँ पर अब ये ये कितनी पंक्ति लगी आपको जो किंतु जो सभी प्राणियों को परमात्मा में ही स्थित समझता है या सभी प्राणियों को परमात्मा में ही स्थित समझता और सभी प्राणियों का जो परमात्मा में ही स्थित सभी प्राणियों का अनुसंधान करता है ऐसा लगा सकते हैं परमात्मा में ही स्थित सभी प्राणियों का मतलब सभी प्राणी परमात्मा में स्थित है इसका अनुसंधान करता है अर्थात निरंतर ध्यान करता रहता है और तो सभी प्राणी किस में आ गए परमात्मा किस में किसमे आ गए परमात्मा में यदि कहे ये हम कैसे मान लें सभी प्राणी परमात्मा में स्थित हैं जैसे आप तो कह सकते हो अभी कमरे में स्थित है, है? अपने आसन पर स्थित है परमात्मा में कैसे स्थित है तो कहते हैं कि जो आप पृथ्वी पर स्थित हैं तो पृथ्वी भी किसमें स्थित है परमात्मा हो गया ना तो उस सब आधार तो परमात्मा ही हो गया तस्वीर नको मात विश्वास नया था तस्वीन नको मातृा तस्वीन कार परमात्मा में स्थित का मात्रा परमात्मा में स्थिर वायु अभा जल को परमात्मा में स्थिर वायु जल को मेघ रूप से परिणत करके ग्रहण करती है तो आधार सबका कौन हो गया जल का भी आधार तो परमात्मा हो गया न तो जलवायु में है वायु किसमें है परमात्मा तो यही बताना चाहते है की इस प्रकार का प्राणी परमात्मा में स्थित है ऐसा जानना चाहिए पृथ्वी पृथ्वी आदि आदि ही धीमानम अभी अभी ठीक है इसमें भी धीमानम इति इति तक नहीं तो अपी वाला ही पार्ट ठीक है इस, इसका भी पार्ट ठीक नहीं है पृथ्वी नहीं इसमें बना हाँ अभी पार्ट ठीक है हाँ पृथ्वी आदि के द्वारा धारण किए गए पदार्थ भी क्या पृथ्वी आदि के द्वारा धारण किए गए पदार्थ भी पृथ्वी आदि के द्वारा परमात्मा एव एवं स्थित परमात्मा में ही स्थित है परमात्मा में ही जो पृथ्वी में स्थित है वो पृथ्वी वो किसमें स्थित है परमात्मा में कैसे सीधे है किसके द्वारा पृथ्वी के लगाइए पृथ्वी आदि के द्वारा धारण किए गए जल ले लो पेड़ ले लो वायु ले लो आकाश ले लो है ऐसा पृथ्वी आदि के द्वारा धारण किए गए पदार्थ भी तो उनके द्वारा किसके द्वारा परमात्मा नहीं। नहीं। नहीं। प्रिज्ञी प्रिज्ञी दिखे दिखे दिखे के द्वारा नहीं पृथ्वी आदि के द्वारा का बोध है हमेशा रखना पृथ्वी आदि के द्वारा धारण किए गए पदार्थ भी पृथ्वी आदि के द्वारा परमात्मा एवं स्थित परमात्मा में ही देख गया तो सब परमात्मा में ही है ना इसी एवकारिप्राय इसी एवं कारक अभिप्राय ये जैसे कि का कहते ना तो का को और खा को ही ककार कह देते, देते तो को देंगे? ऐसा से ऐसा एवंकार का अभिप्राय है एवकार देखना श्रुति देखना श्रुति ऐसी हो सकती है कि जो सभी भूतों को परमात्मा में ही स्थित देखता है परमात्मा में ही स्थित समझोड़ देना है ना तो परमात्मा में ही तो यहाँ पर एव क्यों लगाया आत्मन एव सभी भूतों को परमात्मा में देखता इधार्थ करो परमात्मा में ही देखता क्यों तो किया का है एव क्यों लगाया तो एव इति एव एवकार का अभिप्राय है एव एवंकार का अभिप्राय क्या है कि पृथ्वी आदि के द्वारा धारण किए गए पदार्थ भी पृथ्वी आदि के द्वारा परमात्मा में ही है, है। या का अभिप्राय है का भाव है, मतलब इसका बोधक है इसका बोधत है कि समझिएमा में ही सब कुछ चाहे सीधे स्थित हो या दूसरे के द्वारा अब अनुपस्थिति का अर्थ क्या था देखता है ना समझता है तो ये अर्थ करते हैं अनुसूतमी अनु अनुपस्थिति है, है ना अनुस्थित किया है अनुसूतम निध्यायी अथवा नहीं अनुसूतम निध्यायी अनुतम करतेम अनुतम का संक्षेप में अनुकर्थ है अनुपस्थिति है ना तो अनुकर्थ है अनुसूतम अनुका क्या अनुसूतम करते है विषदम अनुकर्ते अनुसूतम अनुसूचित क्या विषदम और पश्च्य करते निध्या नी करते निर निरंतर ध्यान करता है है ना और अनुम करते निरंतर ध्यान करता है, है।, है।, है। कर प्रकर्षता से क्या मतलब हुआ हाँ प्रकर्षता से निरंतर मतलब ध्यान मतलब देखना ध्यान करना शुरू किया तो ध्यान करने में कभी धेय वस्तु सामने नहीं आती है ध्य वस्तु और वे जब मैं ध्यान भी तो नहीं हो पाता है ना लेकिन जैसे जैसे क्या है ध्यान करते जाते हैं तो धेय वस्तु सामने आएगा दुधाने दुधाने आए। पहले कैसा आएगा वो धूमिल होगा स्पष्ट नहीं होगा अभिशद होगा कैसे होगा अभिशद होगा ध्यय पहले आने पर कैसा होगा अस्पष्ट तो उसको क्या कहेंगे अभिशद क्या कहेंगे और ध्यान करते करते जब धेय सामने आ जाए तब उसको क्या कहेंगे विसद तो कहेंगे की विसद निरंतर ध्यान करता है मतलब स्पष्ट निरंतर ध्यान करता है कह सकते मतलब जब धेय सामने आ जाए तब तो कहते हैं ध्यान ध्यान हो हो गया हो गया मतलब ये हुआ कि विशद निरंतर ध्यान करता है या कहे की स्पष्ट हो गई स्पष्ट निरंतर ध्यान करता है या प्रगाढ़ निरंतर ध्यान करता है ऐसा नहीं में कि निरंतर प्रगाढ़ ध्यान करता है लग गया जी हाँ तो मतलब ऐसा समझना नहीं है ऐसा एक चिंतन है बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए है ना कि ऐसा चिंतन हो जाए कि दूसरा कोई विचार बीच में ना आए तो एक बहुत बड़ी साधना हो जाएगी लग गया ना ये देखना पंक्ति देखेंगे कि कि जो जो जो जो ब्रह्मात्मक ब्रह्मात्मक आत्मा आत्मा का का अनुसंधान करने वाला क्या क्या ब्रह्मात्म था जगत के ब्रह्मत्मकत्व को जानने वाला जगत के अथवा ब्रह्मात्मक जगत को जानने वाला है ना जगत के ब्रह्मात्मकत्व को जानने वाला या ब्रह्मात्मक जगत को जानने वाला परमात्मा में ही सभी प्राणियों का निरंतर ध्यान करता है सभी प्राणियों का विशद निरंतर ध्यान करता है, हो गया? क्या? और सभी भूतों में परमात्मा का मतलब सभी भूतों में स्थित परमात्मा का हो गया ना ये तो इसको बताते हैं कहते हैं क्या आत्मानम है ना तो पहले देखना पहले वाक पंक्ति में क्या था कि सभी प्राणियों में कौन है नहीं परमात्मा में सभी प्राणी हैं परमात्मा में तो किसने किसकी स्थिति है परमात्मा में प्राणियों की स्थिति ठीक है और दूसरी पंक्ति में जो है ना तो कहते हैं कि सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा तो सभी प्राणियों में परमात्मा की व्याप्ति बताई गई है परमात्मा की व्याप्ति लेकिन सभी प्राणियों में परमात्मा की स्थिति उस तरह की नहीं है जैसे सो निर्णय प्रयास करिए शरीर में जीवात्मा रहती है अब आप यह बताइए कि शरीर में जीवात्मा है लेकिन कौन किसका आधार है शरीर आधार है जीवात्मा का या जीवात्मा आधार है शरीर का ये बताइए आधार जीवात्मा आधार है शरीर। क्योंकि ध्यान देना जीवात्मा निकल जाए तो शरीर दे तो शरीर में जीवात्मा है लेकिन जीवात्मा ही शरीर को धारण करने वाला है जीवात्मा ही शरीर को धारण करने वाला जीवात्मा निकल जाए तो शरीर दे नहीं सकता है उसे बिखार रहना शुरू हो जाएगा बिकार आना आरम्भ हो जाएगा तो शरीर आत्मा ही जीवात्मा ही शरीर को धारण करने वाला है शरीर जीवात्मा को धारण करता है क्या नहीं शरीर में जीवात्मा है लेकिन फिर भी वह उसको धारण नहीं करता है बात आई सोच तो सर जीवात्मा है जीवात्मा पहले ही निकल जाएगी तो के अच्छा ध्यान देना शरीर जीवात्मा निकल जाएगी ना तो जीवात्मा तो शरीर के बिना रह लेगी दूसरी जगह ले रह लेगी कहीं रह लेगी शरीर नहीं रह पाएगा जीवात्मा के बिना शरीर जीवात्मा के बिना नहीं रह सकता है और शरीर के बिना जीवात्मा रह सकती है ये है कि शरीर हाँ शरीर के बिना जीवात्मा रह सकती है इतना जरूर है की शरीर के बिना वो कर्म का फल नहीं हो, हो सकती है शरीर के बिना वो कोई कर्म नहीं कर सकते हैं लेकिन नहीं तो सकते हैं हाँ ये ये किसकी बात चल रही है संसारी जीवों की बद्ध जीवों की मुक्त जीवों का ज्ञान इंद्री निरपेक्ष निरपेक्ष है नही नहीं। नहीं ऐसा ना की उनके ज्ञान के लिए मुक्तों के ज्ञान के लिए शरीर की जरूरत नहीं ज्ञान के लिए शरीर इंद्री की जरूरत है ज्ञान शरीर इंद्री निरपेक्ष इतना ही और यदि वे भी कोई सेवा करना चाहे भगवान की तो, तो भगवत पात्र है तो शरीर की आवश्यकता पड़ती है दर्शन के लिए भगवत दर्शन के लिए शरीर की जरूरत नहीं है अच्छा। भगवत दर्शन के लिए शरीर की जरूरत है दर्शन तो भगवान का ही ही होता है उनका ज्ञान निरपेक्ष है सेवा के लिए जरूरत पड़ है तो मुक्तों को भगवत दर्शन के लिए शरीर की जरूरत नहीं है और भगवान जिसको कैसे रखते हैं भगवान के ऊपर है वो अपना भी अधिकार्षण नहीं ऐसा तो जो ईसा वाक्य नहीं लेना है ना, ले ना है कि परमात्मा से या सर कौन ज्ञाप है सन्नकृष्ट देखना चेतन यही जगत है ना यहाँ का अब देखना दोस्त क्या सर उठेसु आत्मानम और सभी प्राणियों में परमात्मा को उनकी देखना सर उठेसू क्या आत्मानम और सभी प्राणियों में परमात्मा का इस सर्व सर्वोदेशात्मानम यह कथन व्यापति मात्र का बोधक है व्यापति यह कथन किसका बोधक है किसकी व्याप्ति परमात्मा किसने सर्व सर्वोद्देश सभी भूतों में है नथन यह वाक्य सभी भूतों में परमात्मा की व्याप्ति मात्र का बोधक है परम्पर्थ बोध कम सभी भूतों में परमात्मा की केवल व्याप्ति का, का बोधक है मतलब उनमें स्थिति का बोध है, वैसी स्थिति का बोध नहीं है, है।, है जरूर तो केवल व्याप्ति का बोध क्यों है क्योंकि तथ्य तीर धार्यवा तथ्य से क्या लेना है परमात्मा क्योंकि परमात्मा सभी भूतों के द्वारा धार्म नहीं है परमात्मा सभी भूतों के द्वारा धार्म यदि सभी भूतों के द्वारा धार्म परमात्मा होता तो तो धार कौन हो जाता सभी जीव सभी भूत होते पर में धारण करने वाला कौन है और धार्य कौन है सभी भूत है परमात्मा का क्योंकि परमात्मा सभी भूतों के द्वारा धार्य नहीं है तस्व से क्या लेना परमात्मा कही लेना सभी भूतों के द्वारा सभी भूतों के द्वारा धार्ज है परमात्मा तो परमात्मा का धैर्यत्व होगा सभी भूतों के द्वारा क्या रहेगा धार्त्व का क्योंकि क्योंकि परमात्मा का उनके द्वारा धार्य नहीं, नहीं है या परमात्मा उनके द्वारा धारण नहीं किया जाता है लग जाता है अच्छा अब देखना है यहाँ पर सी प्रतिनिर्देशों अध्या यहाँ पर तटी निर्देश समझना आप मंत्र देखना यश तू सर्वाणी भूतानी आत्मा निरुपस्थिति और सभी प्राणियों में परमात्मा का निरंतर रहन करता है तो यहाँ पर यह तो ततो उससे क्या है कि निंदा नहीं करता है निंदा नहीं करता है है, है ना ये फल मिल जाएगा उसको निंदा न करने ऐसी स्थिति आएगी निंदा छूट जाएगा तो वह जब यह आया है तो वह को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा साह को जोड़ना पड़ेगा सह को तो वही कहते हैं सह ऐसा प्रतिनिदेश तो निर्देश किसका था यह तो शब्द उसके प्रति निर्देश किसका होगा बाद में जो प्रथम निर्देश है वो यह जो प्रथम है जो प्रथम कथन है वह कहेंगे निर्देश और बाद वाला कथन ऐसा होगा प्रतिनिदेश तो कहते हैं सह इस प्रति का अध्याहर करना चाहिए अध्यह अध्यार कहते हैं जो अलग से जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं आकान छिते, आकान छिते, आकान छिते के देश पूर्ण, एक भाग की को कहते हैं। जैसे देखो अभी करो ये द्वार बंद है ना हमने कहा द्वारा तो आप क्या करोगे बंद है तो आप क्या करेंगे खुलने तो में खुल नहीं कहा कैसे अध्यार करके आपने किसका अध्ययार किया नहीं खुला क्या बंद है है उद्घाटन है खोलो इस पद का अध्ययन किया ना आपने खोलो इस पद का अध्यार तो अध्ययन तो करके आपने समझा और यदि दरवाजा खुला है तो हमने कहा द्वारा तो आप क्या करेंगे बंद तो बंद करने का आपने अध्ययन किया ना पता ही तो जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं अध्याय जैसे पढ़ते है ना तो ऊपर के पदों से जिसका नीचे संबंध आता है उसको क्या कहते हैं अनुवृत्ति क्या कहते हैं और अन्य को क्या और और देखेगा हलंत्यम हल अंत्यम से उसकी वृत्ति क्या है उपये से अंत्यम हल्थ उपदेसे जननाशी किस सूत्र से अनुवृत्ति किसकी आए उगदेते तो हलंत्यम का क्या हुआ उगदे से और अंतिम हल अंतम हल ये किस सूत्र का लिया गया उपदे से अंतिम हल इस किससे आया जन्मना किससे जा, क्या आया है उपदे से और इस उपदे से अंत्यल किसके आया उपयसे जन्म नास्तिक जो है ना तो अध्ययन कर लिया जाता है ऐसा हो गया तो सा, ये, सा इस का अध्ययन करना चाहिए तो जो लेना चाहिए करने के लिए वह निंदा नहीं करता है निंदा तो छोड़ना चाहिए न करने का छोड़ना चाहिए पर इसका फल बताते हैं ब्रह्मात्मक अनुसंधान से ये बड़ा फल मिल जाएगा की निंदा करना छूट जाएगा निंदा करेगा नहीं वैसे नहीं करेगा तो सब तो तो तो इसमें बताया जाएगा आपको अच्छा जो निरंतर ध्यान की बात आयेगी ना वो बिल्कुल ऐसा ध्यान करो की प्रत्यक्षात्मक हो जाए कैसा हो जाए प्रत्यक्षात्मक हो तो जाए जाएगा धीरे धीरे प्रत्यक्ष हो जाए धीरे धीरे कैसा हो जाएगा हाँ जैसे तो शास्त्र ऐसी जान लिया परमात्मा ऐसे हैं, ऐसे हैं तो उसका ध्यान करना शुरू किया ध्यान पहले स्मरण होगा कैसे होगा स्मरण प्रत्यक्ष नहीं होगा स्मरण होगा और जब जैसे जैसे प्रकार होता जाएगा तो प्रत्यक्ष है ना क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मरण ज्ञान में अंतर है ना सुन करके जो सुना और फिर उसका चिंतन हो रहा तो स्मरण हो गया सुनाथ कहीं देखा फिर बाद में स्मरण होता है सुनकर भी स्मरण होता है देख भी स्मरण हो है और जब वस्तु सामने है तो क्या कहते हैं प्रत्यक्ष तो ऐसा जो, जो है वो निरंतर ध्यान करना चाहिए कि वो प्रत्यक्ष हो जाए है ना दर्शन कौन ध्यान ध्यान प्रत्यक्ष के समान हो जाएगा वो जैसेकार हो जाएगा परमात्मा को साक्षात्कार कर जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा बहुत अभ्यास अपेक्षित है और ये लगेगा तो नीज सके यही है ना सर्वेषु अनुसंधान किए गए सभी प्राणियों में सभी? प्राणियों प्राणियों में, में, ब्रमात्मक किसका अनुसंधान किया है सभी प्राणियों का सभी प्राणियों को ब्रह्मत्मक समझा गया है तो ब्रह्मत्मकत्व अनुसंधान किए गए सभी प्राणियों में कुत्थित बिजु किसी से भी नहीं किसी से भी निंदा नहीं करता किसी से भी तथा तो पहले तो कर दिया यहाँ पर कुदस्थित और बाद में करते क्या करते हैं ध्यान देना तथा था न वहाँ तथा तो पंचमी कर्थ में तसी समझ में आता है तो कुदस्थित कर दिया वास्तव में सप्तमी कर्थ में तसी है तो क्वी करा नहीं करता किसी है न थे। इतना जोड़ लेना किसी की कभी भी निंदा नहीं करता किसी की तो सताक क्या हो गया इसके अनुसार कुछ पहले कुटस्थित किया तो फिर क्या किया कुछ, कुछ निन्दा कि निन्दा। कभी भी किसी भी काल में निंदा नहीं करता कभी भी निंदा नहीं करता है लगा तो ब्रह्मत्मक अनुसंधान किए गए सभी प्राणियों में किसी से भी क्विचित अभी नीचु सके यहाँ पर एक न्याय बताते है स्वास्थ्य विभूति न्यायात क्या न्याय है स्वात्म विभूति न्याय स्वात्म विभूति न्याय को आप समझेंगे कितना इसमें तो स्वात्म विभूति न्याय को समझिए अपनी परमात्मा की विभूति अपनी परमात्मा की विभूति विभूति इसका मतलब हुआ परमात्मा की शेष विभूति शेष समझना संपूर्ण जगत परमात्मा का शेष है संपूर्ण जगत परमात्मा का और परमात्मा सबसे है मतलब स्वामी यथे करने वाले और जिसका यथेक्ष उपयोग किया जा सके वो क्या शेष है, है तो इसका आत्मभूति का अर्थ क्या हुआ परमात्मा की शेष विभूति अच्छा स्वात्म भूति मतलब जय स्वात्म भूति है ना इसका क्या हो गया मतलब अपने परमात्मा की जैसे स्व है ना और जैसे अपने परमात्मा की विभूति है हम सब क्या हैं परमात्मा की है। इसका बात करेंगे जैसे हम जैसे हम जैसे हम स्वयं परमात्मा की विभूति है हम परमात्मा की विभूति है इसी प्रकार सब परमात्मा की विभूति है जैसे हम परमात्मा की विभूति है ऐसी संपूर्ण प्राणी क्या है परमात्मा की भूति है विभूति कहते हैं नियम में वस्तु किसे कहते हैं नियम में वस्तु नियम में वस्तु परमात्मा है ना जैसे हम परमात्मा की विभूति हैं ऐसे ही सब तो कुछ क्या है सभी प्राणी परमात्मा की विभूति हैं तो जब ऐसा विचार करते हैं ना तो सब परमात्मा की विभूति हैं तो परमात्मा की विभूति से अलग कोई है तो यदि परमात्मा जी की विभूति से अलग कोई हो यदि कोई ब्रह्मात्मा की न हो तो उसकी निंदा कर सकते हैं बड़ा खराब हो लेकिन जब सब परमात्मा जी की विभूति है तो फिर सिक्की नि किससे करता है क्यों करता है जिससे हानि की संभावना जो व्यक्ति हानि पहुंच हानि करता है अथवा जिससे हानि की संभावना होती है उसकी व्यक्ति क्या करता है यही है निंदा का कारण देश होता है निंदा का कारण द्वेश और द्वेष किससे होता है जो व्यक्ति हानि करता है जो हानि करता है उससे क्या होता है और के कारण क्या होती है ठीक है अब ये देखिए जैसे कि कोई अपराधी है तो अपराधी को राजा क्या है दंड दिलाता है ना अपराधी को राजा दंड प्रदान करता है तो राजा दंड प्रदान करता है तो किसी दूसरे के द्वारा ही दंड प्रदान करता है वो कर्मचारियों कहता है इसको क्या है पिटाई करो hmm. इसको पिटाई करो इसको कारागार में निगृहित करो ऐसा ऐसे काम कराओ तो राजा अपराधी व्यक्ति को किसी दूसरे कर्मचारी से दंडित करता है ना दूसरा तो हाँ दूसरे, दूसरे कर्मचारी के माध्यम से दंडित करता है तो वहाँ जो दंड पाने वाला व्यक्ति है तो वहाँ दंड देने वाले कर्मचारी से देश कर है तो वो क्या समझता है वो समझता क्या है कि ये तो बेचारा राजा की अधीन है इसकी क्या गलती है राजा से भूख यही है ना और जो बहुत बड़े बड़े शासक से छोटा आदमी भी भड़ी भड़ी भड़ी। है ना बल्कि ये पूछो तो भी नहीं कर पाते निंदा भी नहीं कर पाते आपातकाल लगा था भारत में तो कहीं भी लोग चार आदमी पांच आदमी इकट्ठा नहीं होते गए क्यों यदि मतलब क्या है कि इकट्ठा होने से क्या है कि सरकार की निंदा कर रहे हैं कोई षडयंत्र कर रहे हैं इस आरोप में गिरफ्तार हो जाए आप करें या ना करें तो इकट्ठे ही नहीं होते थे गांवों में तो लोग बैठ जाते थे लेकिन और शहरों में कहीं कही इकट्ठे ही नहीं बैठते थे करोगे क्या कुछ नहीं करते हो। <laughs> तो कर सकते लोग तो मतलब कहने का यह है जैसे दंड पाने वाला व्यक्ति दंड देने वाले कर्मचारी से देश नहीं करता है वो क्या समझता है इस बेचारे का कोई दोष नहीं है इस बेचारे का दोष नहीं ये तो राजा से प्रेरित होकर पड़ रहा है इसका सही बात है ऐसे ही लोक में जब साधक को कोई पीड़ा पहुंचाता है तो साधक क्या समझता है इस बिचारे का पूर्व जन्म में किसी न किसी का कभी कोई नुकसान किया है जिसके कारण क्या हाँ ये हमको हानि पहुँचा रहा है इसका कोई दोष नहीं।, नहीं है दोष तुम्हारे कर्मों का है जब ऐसा उसको समझ में आ जाता है तब क्या है कि वो किसी की निंदा अच्छा क्या है कि मतलब एक स्वार्थ विभूति न्याय क्या है कि हमारे पापों के कारण ईश्वर ऐसी प्रेरित होकर ये करना है हमारे पापों के कारण से प्रेरित होकर के ये हमारी यानी कर रहा है तो जैसे हम परमात्मा की विभूति है वैसे ये परमात्मा की विभूति है जिसे दंड पाने वाला व्यक्ति क्या समझता है जिसे हम राजा के अधीन है वैसे दंड देने वाला भी राजा के अधीन है इसका क्या दोष है न वैसे दंड जो साधक कोई कष्ट पहुँचाता है तो क्या सोचता है जैसे हम ईश्वर के अधीन है वैसे हमको हनी पहुंचाने वाला भी इस की है, इस की है। इस का भी तो पापो होता है ईश्वर से प्रेक् होकर ऐसा करता है तो स्वास्थ्य विभूति न्यायात का मतलब ये हुआ की जैसे हम परमात्मा की विभूति है ऐसे ही सब परमात्मा की भी हैं है तो फिर क्या है कि वो सबको परमात्मा की भूति समझना सबको परमात्मा की ऐसा नियम है ऐसा असुविधा होगी तो कल मैं फिर बोलूंगा है ना जहाँ जहाँ असुविधा होगी ऐसा समझना कि अपने समान दूसरे को परमात्मा की विभूति समझने वाला जैसे द्वेष नहीं करता जैसे द्वेष नहीं करता वैसे ही परमात्मा हाँ वैसे ही है क्या? क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा तब क्या? हाँ क्या जी स्वात स्वात में आया आया में नहीं आया ब्रह्मातों के से कथ पहले किया कुश्चित है ना किसी से भी निंदा नहीं करता रहा वैसे कुतश्चित कर्चित है क्यों सप्त माना गया है ना कि किसी कि कि कि कि भी काल में निंदा नहीं करता है किस न्याय से स्वार्थ विभूति न्याय से वो किसी से निंदा नहीं करता है इसको ऐसा समझो आप स्वार्थ विभूति न्याय को हम सरल भाषा भाषा में कैसे आपको ऐसा समझना जैसे राजा से दंड पाने वाला कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि दंड देने वाले कर्मचारी का दोष नहीं है तो राजा से प्रेरित होकर कर रहा है इसी प्रकार इसी प्रकार साधक को ब्रह्म में को यदि कोई दंड देता है तो वो ऐसा समझता है कि इस दंड देने वाले का कोई दोष नहीं है हमारे पापों के कारण ईश्वर से प्रेज होकर ये काम कर रहा है है ना? जैसे हम समझना ईश्वर भी अधीन है ऐसे ये, ये, ये, ये भी ईश्वर की अधीन है ऐसा समझने से ऐसा हुँ। समझने हुँ। ऐसा समझने से वो क्या है किसी से भी किसी की किसी भी काल में निंदा नहीं करता बल्कि ऐसा समझना किसी की किसी भी काल में निंदा नहीं करता ये अच्छा रहेगा किसी की वो उन्होंने कुत्त करके फिर कोशिश कर दिया है सप्तमी करते माना पहले मतलब पंचमी देता है ना तथा तो, तो पंचमीकरण कुछ कर दिया कुटा पंचमी उसको सप्तमी के में पंचमी मानी तो ऐसा कर दिया सभी में करते हैं अधीन होने पर भी हम अपने को स्वतंत्र मानते हैं से है इसे हम पाप कर लेते हैं पाप करते समय यदि ईश्वर का भय बना रहे तो पाप नहीं हो जाएगा तो तो स्वतंत्र मानने स्वतंत्र मान करके तो पाप कर लेते हैं हम लोग है ना स्वतंत्र मान यदि करते हैं यदि भगवान के अधीन हम समझते हैं अपने को तो, तो पाप से डरेंगे निश्चित डरेंगे उस समय अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं तो मतलब अपने स्वरूप को ठीक ठीक न समझने के कारण रखने वाला जो भाई आपको कुछ स्वतंत्रता स्वतंत्रता भी दे रखा है ना कुछ स्वतंत्रता भी उसने दी है समझता है विज्ञाकरण अपने समझ रहा था प्रेरणा समझ रहा है यही तो खेल है आपका पूर्णमा पूर्णमेविष्य ओम शांति शांति शांति